ओम निरंध्य ज्ञानंजनशलाकय चक्षुन्मील ये नस्मे गुर नम भगवान को कैसे समझना है तो वो ही प्रश्न होगा गीत में भगवन् खत्ते भक्तियामी जाति केवल भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण को समझना है वास्तव में श्री कृष्ण को समझना संभव नहीं है क्योंकि श्री कृष्ण अनंत है भगवान का दूसरा नाम अनंत उनका आदि और अंत नहीं होते है उनके गुणों का अंत नहीं होते असंख्य गुण है भगवान अपर्याप्त है तो कैसे उनको समझना लेकिन इतना तक हम समझ नहीं सकते जैसे कि गीता में भगवान कहते हैं हम सर्वस्व की भगवान सब चीजों का स्रोत है धनंजया मेरे ऊपर और मेरे समान कुछ और कोई नहीं है तो भगवान गीता में जैसे भगवान स्वयं का वर्णन करते हैं, तो उस स्तर थक हम भगवान को समझ सकते लेकिन भगवान का यश भगवान के गुणों उसका अंत नहीं है सीमा नहीं है इसलिए पूरा रूप से भगवान भी उनके गुणों में नहीं समझते तो कैसे संभव हो क्योंकि भगवान के गुणों गुणों सदैव बढ़ते हैं, तो भगवान उनके गुणों समझते लेकिन बढ़ते तो यही एक रहस्य है लेकिन यही समझना चाहिए कि केवल भक्ति के द्वारा भगवान को समझना तो है तो कैसे भगवान कहते हैं तो खाली अगर भगवान की कृपा मिलते है हम भगवान को समझ सकते हैं। तो आप न बल हम भगवान को समझ नहीं ले सकते तो वो अगर भगवान हमको अनुमति देते हमको अधिकार देते फिर हम भगवान को समझ सकते तो कैसे भगवान समझना है न ही के द्वारा नहीं ही के द्वारा नहीं विवाद के द्वारा नहीं साधारण बुद्धि के द्वारा नहीं यूनिवर्सिटी डिग्री के द्वारा नहीं ही यज्ञ करने के द्वारा नहीं तपस्या के द्वारा न साध मांग योग न धर्म संख्यम बुद्ध भाग भगवत में श्री कृष्ण कहते हैं कि साधारण धर्म के द्वारा या बुद्धि के द्वारा योग के द्वारा ये सब पंथा ये सब मार्ग बहुत ही तुच्छ है निर्बल है भगवान को समझने के लिए तो केवल भक्ति के द्वारा भगवान को समझना है तो उसका मतलब नहीं है कि हमारी बुद्धि के द्वारा भगवान को समझना नहीं है साधारण बुद्धि के द्वारा भगवान को नहीं समझते क्यों भगवान असीम है और हमारी बुद्धि सीमित है तो वो बुद्धि भगवान की कृपा से मिश्रित होना चाहिए फिर हम भगवान को समझ सकते हैं भगवान उनकी कृपा से हमको उस प्रकार बुद्धि देते हैं जिसके द्वारा हम भगवान को समझ सकते है तेजाम सतता युक्ता भर्चतम प्रीति पूर्वक बुद्धि योग ये नाम उपये गीता श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी सेवा करते प्रीति से प्रेम से तो ऐसे भक्तों को मैं यतेष्ट बुद्धि देते हैं जैसे वे मेरा पास वापस आ सकते हैं है तेजाम अनुकंपाथम अहम ज्ञान जंग थम नाश्याम भावस्तो ज्ञान दीप है तो वैसे भक्तों को मे अनुकंपा कृपा दत्ते में अनुकंपा थम अहम अज्ञान जंग थमह मतलब हम किस लिए भगवान को नहीं समझते क्योंकि हम अज्ञानी हैं हम अंधेरे में हैं अंधकार में हैं तो भगवान जैसे ज्ञान दीप जलाते है जैसे कि हम भगवान को देख सकते सब कुछ देख देखते देख सकते तो कृपा भगवान की कृपा प्राप्त करने चाहिए फिर हम सब कुछ भगवान के बारे में सब कुछ साक्षात्कार कर सकते तो कर्म ज्ञान इत्यादि के द्वारा भगवान की कृपा इतना नहीं मिलते लेकिन अगर हम भक्ति करेंगे भगवान हमको कृपा देंगे क्यों क्योंकि भक्ति में यही भावना है कि मैं भगवान का दास हूं लेकिन काम करने में दूसरे भावना होते है मैं काम करता हूं और कुछ भगवान को अर्पण करता हूं लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य है भोग विलास करना और ज्ञान में भी वो ऐसे उद्देश्य है कि मैं मुक्त हूंगा वो एक अपनी इच्छा है लेकिन भक्ति में खाली एक इच्छा है कि मैं भगवान की प्रेमायी सेवा कर चाहता हूं तो इसलिए भगवान इतना दयालु है उनके भक्तों के ऊपर कि तो भगवान आपन को भक्त भगवान आपन को देते हैं भक्तों के भगवान इतना दयालु है तथापि से देवा प्रसाद अथ पदम्बुज प्रसादीत नगव एक श्लोक है अथपि थे देव पदम्बुज द्वय पगवं के चलन में थान प्राप्त करना कैसे प्रसाद एक बिंदु कृपा चाहते अगर हम भगवान की कृपा सिंधु से एक बिंदु कृपा मिलेगी तो हम श्री कृष्ण के बारे में वो तत्व जो है भक्ति तत्व भगवत तत्व समझ सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है खाली भगवान की कृपा प्राप्त कर चाहते हैं। विशेष का यही समझना चाहिए क्या समझना है भगवान का उठाई सा क्या समझना है भगवान के बारे में यही समझना चाहिए कि भगवान परम पुरुष है भगवान निराखा नहीं है शास्त्र में कही जाएगा नहीं है ऐसा लगना है कि भगवान निराखा है भगवान का रूप है भगवान त्रिभंग मूल लिधा है श्याम सुंद तो कैसे है? निरा है वो बहुत बड़ा गलत फेमी है जो विशेषकर हिंदू समाज में बहुत प्रसारित है बहुत लोग कहते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है भगवान निरा है लेकिन वो सही नहीं है गीता में श्री कृष्ण अर्जुन के सामने उपस्थित थे और अर्जुन को बोले सर्वधाम परिचर्जा शरणम रजो मुझको आत्मसमर्पण करो मेरा शरण लो तो अगर श्री कृष्ण व्यक्ति नहीं है तो कैसे उनका शरण लेना, कैसे संभव हो अवश्य श्री कृष्ण व्यक्ति है वो भी अर्जुन कहते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं हम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवमजम विभूम अर्जुन श्री कृष्ण का कहते है कि आप परम ब्रह्म परम सत्य है परम धाम है परम आधार है परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम हम भगवान आप परम पवित्र है इसका मतलब की श्री कृष्ण के ऊपर और कुछ नहीं है कई कई बोलते हैं कि श्री कृष्ण सत्य का रूप है लेकिन श्री कृष्ण के ऊपर वो निराका ब्रह्म है ब्रह्म ज्योति लेकिन वो शास्त्र का मर्म नहीं है शास्त्र का विचार है वो गीता में अर्जुन कहते हैं कि श्री कृष्ण जो मेरे सामने कर रहे है आप परम ब्रह्म है आप परम सत्य है पवित्रम परम आपके ऊपर और कुछ पवित्र वस्तु नहीं है आप सर्वोप्रिय हैं, सर्वोत्कृष्ट है आप परम हैं और आप कौन नहीं पुरुषम आप पुरुष है मतलब व्यक्ति श्री कृष्ण का लिए एक काल्पनिक ज्योति नहीं है श्री कृष्ण परम सत्य हैं और पुरुष है किस खिस्पर, प्रकार पुरुष पुरुषम शाश्वतम हम भी पुरुष हैं वे परम पुरुष है हम पुरुष है मतलब अभी पुरुष का शरीर में है लेकिन इसके बाद हम प्रकृति के शरीर में प्रवेश कर सकेंगे मतलब हम औरत का शरीर में हो सकते लेकिन श्री कृष्ण पुरुष हम शाश्वतम उनका रूप का नुकसान नहीं नहीं होते हमारे रूप जो है इस शरीर भौतिक शरीर इसका मरण होगा अवश्य ही है लेकिन श्री कृष्ण का शरीर का अंत नहीं होता, श्री कृष्ण कभी भी नहीं मारते श्री कृष्ण का रूप जो है वो जो पंच वर्ष के पहले इस दुनिया में विराजमान था तो अभी भी दूसरा ब्रह्मांड में प्रकट है और सदैव कोलोक धाम में प्रकट होते हैं, श्री कृष्ण शाश्वत हम भी शाश्वत है क्योंकि हम आत्मा है लेकिन अभी हम असत अचित निरानंदमय अवस्था में है इसलिए हम पुनरापि जननम पुनरापि मरनम संसार नाला में दूसरे दूसरे शरीर धारण करते हैं लेकिन श्री कृष्ण पुरुषम शाश्वतम है शाश्वत व्यक्ति है शाश्वत पुरुष क्योंकि उनका सचिद आनंदमय शरीर वो दिव्या है हमारे शरीर कुन हार जाओ माओ मूत्र से गठित थे प्रकृति के ज्वारा प्रकृति के द्वारा लेकिन श्री कृष्ण का रूप वैसे नहीं है श्री कृष्ण का रूप सचिद आनंदमय है पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम श्री कृष्ण सभी देवताओं का स्रोत भी है आदिदेवम अजम श्री कृष्ण का जन्म कभी नहीं होता इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम श्री कृष्ण का जन्म और कर्म सब कुछ जो श्री कृष्ण कहते है वो दिव्या है वो जैसे हम कर्म करते वैसे श्री कृष्ण का काम नहीं है श्री कृष्ण जो करते है वो सब अपनी इच्छा से और श्री कृष्ण जो करते हैं उन सब जगत निवासियों के लिए खाव्यान खरी खा है तो श्री कृष्ण जायसे हम इस भौतिक शरीर भौतिक जगत में आगते है लेकिन समझना चाहे की श्री कृष्ण सार्वपरी है और बिल्कुल अलग है हमसे हमसे बहुत बहुत बहुत ऊपर है महान है पुरुषम हम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभूम वे विभू मतलब महान है और हम अनु बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत छोटे हैं तो वो समझना चाहिए वो फरक है वे प्रभु है हम दास है इसलिए भगवान की सेवा वकर्ण चाहिए वो हमारे वास्तविक कर्तव्य है भगवान की सेवा करना तो अर्जुन श्री कृष्ण के बारे में वैसे बोलते है तो ऐसे शंका हो सकते है कि अर्जुन बोलते तो अर्जुन श्री कृष्ण का मित्र है तो मैं भी मेरा गुरु के बारे में या मेरा दोस्त के बारे में वैसे बोल सकते हरम ब्रह्मा, परम धाम मेरे मित्र भगवान है या मैं स्वयं भगवान हूं वैसे बोल सकता हूं तो मैं भगवान हूं हम बोल सकते लेकिन उसमें क्या प्रमाण है उसके बाद परम ब्रह्म परम धाम अर्जुन बोलते थे की आहु स्वर्वे देव नारित स्वयं चैव में खाली मैं नहीं बोलता लेकिन सभी आचार्यो जो थर्षि आत्म साक्षात का प्राप्त आचार्य ऋषिगण सब स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है श्री कृष्ण परम पुरुष है कम बोलते है असित देव वो सब उसका आचार्य होते और सबसे महत्वपूर्ण व्यासदेव भी स्वीकार करते हैं, खाली स्वीकार नहीं करते प्रचार करते हैं कि श्री कृष्ण केवल श्री कृष्ण भगवान है वही पुण्य है व्यासदेव करते व्यासदेव कौन है वो सभी शास्त्र का संकलन करते शास्त्र जो है वेद शास्त्र व्यासदेव का संकलन करने के पहले तो उपस्थित थे मानव समाज में लेकिन लेखने लिखने में नहीं था क्योंकि उस समय कलयुग के पहले सब श्रुतिधार थे श्रुतिधार का मतलब एक बा, बार कई बाद सुन गये तो याद करते इसलिए शास्त्र का लिखने का जरूर नहीं था लेकिन खाली के लिए शास्त्र का लिखने का जरूर थे क्योंकि सब लोगों की स्मृति शक्ति नहीं होती है तो इसलिए व्यास दे शास्त्र लिखे और उस शास्त्र का क्या मतलब है व्यास दे सभी शास्त्र में लिखे की रामायण है पुराने भारत है आदवं मध्य हरी सर्वत्र गीत सभी शास्त्र का मतलब हरि की प्रशंसा करना और वो हरि स्वयं भी करते ही गीता में सावे वेद्या। वेद अहम एव वेद्य वेद वेद उसका क्या मतलब है विद्या वेद विद्या और दूसरा शब्द है मतलब क्या उसका क्या उद्देश्य है ज्ञान क्या है ज्ञान का विषय क्या है तो गीता में श्री कृष्ण कहते है वैद्य सर्व मतलब सख वैदिक शास्त्र में हम एव वेद्य का मतलब निश्चय ही हम एव वेद्य में ज्ञान विद्या का विषय में सब विद्या का क्या तात्पर्य है श्री कृष्ण श्री कृष्ण भगवान स्वयं तो यही समझना चाहिए तो वो गलत फैमी है कि भगवान निराकार है हम सब भगवान हैं हम भगवान अभी साक्षात् नहीं किया लेकिन साधना से हम साक्षात करेंगे कि नई भगवान हो वो गलती है भगवान श्री कृष्ण एक ही भगवान है चिरकाल के लिए कोई प्रतियोगिता संभव नहीं है हम कभी भी भगवान नहीं हो सकते भगवान परम व्यक्ति है श्री कृष्ण और हमारे कर्तव्य क्या है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना वो भी भक्ति है तो अगर हम भक्ति करेंगे तो भगवान हमको दया करेंगे और हम भगवान को समझ सकते हैं और वो समझना क्या है कि आप प्रभु है मैं दास हूं मह कर्त्तव्य भगवान की सही वक्रद तो यही गलत फैमी भोगधारणा बहुत प्रचलित है कि सब भगवान के समान है और भगवान निरा कर ये अद्वैतवाद कहलाता है अद्वैत अद्वैत उसका मतलब कि भगवान और मैं हम के दोनों में कोई भेद नहीं है लेकिन भेद तो है अवश्य है भेद है हम माया की लाठी से डा न उतरे तो कैसे हम भगवान वो सब पकवा से कैसे हम भगवान है वो बहुत बड़ा भूल धारणा है तो हम भगवान नहीं है और भगवान नहीं हो सकते हम हमेशा भगवान से, से अधीन होते वो हमारे पोजीशन है हम भगवान का दास है परम ब्रह्मा, परम सत्य श्री कृष्ण भादी कहते है अहम ब्रह्मस्म वो शास्त्र में है मतलब मैं ब्रह्म हूँ लेकिन वो ब्रह्म शब्द है मैं ब्रह्म हूँ उसका मतलब मैं आत्मा हूँ मैं जीव हूँ लेकिन परम ब्रह्म वो दूसरा शब्द है वेद शास्त्र में ब्रह्म शब्द है सब ब्रह्म है सब आध्यात्मिक है लेकिन परम ब्रह्म सब परम ब्रह्म नहीं परम ब्रह्म का मतलब वो साधारण ब्रह्म से ऊपर श्रेष्ठ तो ब्रह्म है अहम ब्रह्मी मैं ब्रह्म हूं लेकिन परम ब्रह्म मैं परम ब्रह्म नहीं हूं श्री कृष्ण परम ब्रह्म है आत्मा परमात्मा दो शब्द है वैदिक शास्त्र में दो शब्द अगर आत्मा सब एक ही है तो परम आत्मा ये शब्द का प्रयोग का जरूरत नहीं था लेकिन वो शब्द है उसका मतलब है वो साधारण आत्मा है और परमात्मा भी है वो परमात्मा उस सब साधारण आत्मा से परम है श्रेष्ठ तो यही समझना चाहिए तो यही समझने की मैं भगवान हूँ मैं भगवान के समान हूँ वो भक्ति मार्ग में एक बड़ा बाधा है जब तक हम सोचते हैं कि मैं भगवान के समान है तब तक भक्ति मार्ग में प्रवेश नहीं करना है हम जप करके भी कीर्तन करके भी अगर हम सोचते हैं मैं भगवान के समान हूँ भगवान और मेरे से कोई वेद नहीं है वो एक बड़ी गलती है क्योंकि वो अपराध है अराधना भगवान की आराधना करना चाहिए और आराधना की ओपोजिट विपरीत शब्द अपराध तो अपराध नहीं करना चाहिए यही समझना चाहिए कि मैं भगवान नहीं हूँ मैं भगवान का दास हूं भगवान कौन है श्री कृष्ण भाई प्रभु हैं मैं दास हूं और उनकी सेवा करना मेरा चाराम और एक ही कर्तव्य है हरे कृष्ण